होती है उतना उतना वो आदमी तुच्छ होता जाता है और जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती जाती है उतना उतना वो महान होता जाता है तो छोटा सा बच्चा यदि मक्खन रोटी उसे खिलाए जाए तो उसके लिए मौत है नन्ना मुन्ना जो भी नवजात शिशु है उसको मक्खन रोटी खिलाते हैं तो उसके लिए वो जहर हो जाता है मौत का आमंत्रण देते तो नन्हे मुन्ने के लिए तो बकरी का दूध माँ का दूध नहीं तो बकरी का दूध गाय के दूध में फिर थोड़ा पानी वानी कई माताएं पिलाती है हैं। उसके लिए वो अनुकूल हो जाता है लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उससे उसका काम नहीं चलता एक दूध बोतल से जब खेलता है कूदता है नाचता है गुनगुनाता है काम क्रिया करता है क्रियाकलाप करता है तो उसके लिए फिर उस दूध से काम नहीं चलता उसके लिए फिर मक्खन रोटी चाहिए तभी उसका शरीर बनेगा तो भगवान जनसाधारण के लिए तो कहते हैं कि योग का सब सब में सब लोगों को योग में अधिकार नहीं तो योग के दो साधन एक बहिरंग और एक अंतरंग बहिरंग साधन कर ले जैसे बोतल का दूध हजम कर ले बाद में मक्खन रोटी का अधिकारी हो ऐसे क्रिया से बना हुआ शरीर क्रिया से जीने वाला शरीर बिना क्रिया हो नहीं सकता शरीर में जठरा है जीवा के अग्रभाग में अग्नि देवता का प्रभाव ना हो तो आदमी की जीव बोल भी नहीं सकती तो अग्नि का त्याग कर लिया लेकिन अंदर के अग्नि का तो त्याग नहीं होगा क्रिया का त्याग कर दिया लेकिन अंदर मन तो संकल्प विकल्प करता रहेगा उसलिए कहते हैं कि संकल्प विकल्प का त्याग आशाओं का त्याग करके जो करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी है और वो योगी है योग से बुद्धि शुद्ध होती है और संन्यास से बुद्धि तीक्ष्ण होती है जयराम जी योग से बुद्धि शुद्ध होती है और सन्यास से बुद्धि तीक्ष्ण होती है जगत में जितने भी अनर्थ हैं जितने भी दुख हैं, जितने भी परेशानियों के कार्य हैं, जितने भी दुखद परिणाम हैं, वो प्रज्ञा के दोष से होते हैं बुद्धि के दोष से ही होते हैं जितना बुद्धि का दोष अधिक उतना उस आदमी को दुख अधिक जितने बुद्धि में दोष कम उतने उसके दुख कम और जित बुद्धि निर्दोष तबो तो निर्दुख तो गुण और दोष क्या सामाजिक चोरी जा जारी अथवा सामाजिक नीति नियम का दोष अलग बात है लेकिन बुद्धि में अपने स्वरूप की न पहचान ये बड़ा दोष है अपने आप को न जानना ये बुद्धि का बड़ा दोष है और कर्म करने के बाद नश्वर फल में ही इच्छा रखना ये भी बुद्धि का दोष है जो कर्म करें और उसका फल मिलकर चला जाए तो समझो बुद्धि ने ठीक से फल आकांक्षा अथवा फल मीमांसा समझी नहीं हमने सरस्वती माता की आराधना की किसी ने संतोषी माँ की आराधना की आराधना करना तो कर्म है लेकिन उस कर्म में प्रयोजन क्या है कर्म कोई निष्प्रयोजन नहीं होता लट्ठी लेकर जाओ नदी के पानी कूटो तो ये प्रयोजन कर्म है तुम्हारे फल में आ सकती नहीं है फल में तो आ सकती नहीं लेकिन कर्म तुम्हारा प्रयोजन है कि निष्प्रयोजन क्या सकती बिना कर्म करो आसक्ति बिना कर्म करो तो अच्छी बात है लेकिन आसक्ति ना हो साथ में उसका प्रयोजन क्या है प्रयोजन होगा तो आसक्ति होगी अथवा प्रयोजन होगा तो इच्छा होगी तब प्रयोजन ये कुछ समझ लेने की बात है हम उपवास करते हैं प्रयोजन क्या हम मंदिर में जाते हैं प्रयोजन क्या हम कमाते हैं प्रयोजन क्या शादी करते हैं प्रयोजन क्या बच्चों को चाहते हैं बच्चों को जन्म देते प्रयोजन क्या अब देखो कि वो प्रयोजन तुम्हारा नश्वर है कि शाश्वत है दुकान पे जाना कोई मना नहीं है धंधे पे नौकरी पे रोजगार पे जाना खाना कमाना इस बात की मना नहीं है लेकिन तुम्हारा प्रयोजन सन्यास है कि नहीं है योग करना भक्ति करना ये ठीक है लेकिन निष्प्रयोजन तो होगा नहीं आकांक्षा रहित हो लेकिन प्रयोजन रहित नहीं होना चाहिए इस बहुत सूक्ष्म विषय है थोड़ा एक आदमी रेती के घरों बना रहा है उम्र है पचपन साल रेती के घर बना रहा है तो आप उसको बेवकूफ कहेंगे और एक लड़का है बैठा बैठा रहता चुप्पी चुप सन्नाटे में बच्चा है छोटा खेलता कूदता नहीं तो आप उसको बीमार कहोगे वो जो मिट्टी के घरों बना रहा है पचपन साल का उसको बेवकूफ कहोगे और जो बच्चा बैठा है पांच साल का चार साल का किशोर उसके खेलने कूदने के है और चुपचाप बैठा है तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई इसमें तमस है या तो रजोगुण में तमस है या तो कोई रोग है तो निष्प्रयोजन बच्चा बैठा है तो कोई रोग है और बूढ़ा जो निष्प्रयोजन के घरों में बना रहा है तो भी बेवकूफी है तो बच्चे के अंग विकसित होने के लिए उसको खेलना चाहिए पांच सात दस वर्ष का है तो उसको खेल कूदना चाहिए मक्खन रोटी खाना चाहिए यदि पांच दिन का है तो उसे माँ का दूध ही पीना चाहिए माँ उसे दूध ही पिलाए मक्खन रोटी ना खिलाए तो कार्य कर्म करो तो यार करने योग्य जो कर्म हो वो करने चाहिए श्लोक तो हम लोग कर लेते हैं अनाश्रिता पांडव न, न, न, यम योगं तं न संकल्पो योगी कश्चन आमगम कर्म सेवा ओ, मैं कारण्य योगशत क्षमा कारण्यीत पाठक ऐसे काम नहीं चलता है प्रयोजन क्या तुम्हारा छठा अध्याय करने का अध्याय पूरा, पूरा कर लो तो अच्छा है लेकिन एक श्लोक भी यदि ठीक प्रयोजन से किया जाए तो बेड़ा पार हो जाता है श्री राम हम संतों महात्माओं के पास जाते हैं तो बोले इच्छा रहित जाना चाहिए संत का दर्शन करने के लिए भगवान का और संत का दर्शन करने के लिए जाओ लेकिन कोई इच्छा लेकर मत जाओ तो और लाभ होगा तो क्या लाभ है कि आत्मानंद हमारा प्रयोजन है यदि संसारी प्रयोजन नहीं है संसारी इच्छा नहीं है कोई डस बस का रोग नहीं है कोई बीमारी या मुकदमेबाजी के आशीर्वाद नहीं लेना है और फिर भी हम सत्संग में या संतों के पास जा रहे हैं तो हमारा प्रयोजन है आत्म शांति श्रेया प्रयोजन तो हुआ और प्रयोजन बोलते भगवान बोलते अनाश्रिता कर्म फलम कर्म के फल की आशा छोड़कर फिर जाओ कर्म के फल की आशा न करो यहाँ चक्रा जाति बुद्धि जो उस कर्म के फल की आशा करता है वो तो मजदूर है इतना मेहनत किया इतना ये क्या और फिर ये तो मिला तो तो साधक नहीं हो योगी भी नहीं सन्यासी भी नहीं और आशा नहीं है तो प्रयोजन नहीं है। अब प्रयोजन नहीं तो फिर जाना ना क्यों बैठे रहो तो बैठे रहे तो तमस आ जाएगा और प्रयोजन से करते हैं तो फंस जाते हैं आशा से करते हैं तो फंसते हैं वासना में और बिना आशा के करते तो बिना प्रयोजन हो जाता अब क्या किया जाए मार दिया जाए या जा छोड़ दिया जाए श्री राम न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए समझ लिया जाए जय जय न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए समझ लिया जाए मन को मारो भी मत और मन को छोड़ो भी नहीं केवल मन को समझ लो श्री राम जय जय तो कबीर जी कहते हैं तन थिर मन थिर नयन थिर सूरत नीरत थिर होए कह कबीर वालक को कल्पना पावे कोई जो तन को मन को नयन को सूरत को थिर कर सकता है अथवा उसकी स्थिर उसकी स्थिरता के मूल को जान सकता है अथवा जो स्थिर करता है या स्थिर करने के नियमों को पालता है उसको समझने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी ज्ञानी को समझने के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा ज्ञानी ऐसे ही समझ में नहीं आएंगे ज्ञानी का देह तो दिख जाएगा ज्ञानी नहीं देखेगा ज्ञानी को समझने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या कौन सी एक टांग पे खड़ा रहना है अथवा अग्नि का त्याग करना है या जल का त्याग करना है या घर का त्याग करना है ना तपस्या ये है तपस्व सर्वेशु एकाग्रता परम तप तुम्हें तो एकाग्र होना चाहिए एकाग्र होने के लिए एकांत में जाना चाहिए और एकांत में कई बैठे और जो बैठते हैं तो डोक नीचे आ जाती है और श्वास लंबे चलने लग जाते हैं वो एकांत में नहीं है आलस्य में है जय जय जैसे भावनगरी है ना हाँ बैठेगा के, के बैठेगा ध्यान कर रहा हूँ दो तीन मिनट में तो गुण। गुण। गुण। तो गुण। तमस में जब चला जाता है नींद में श्वास लंबे चलते हैं, समाधि में श्वास की गति मंद हो जाती है, स्वास्थ्य जब लंबे चल रहे हैं, तो तमस में है अथवा रजो में है विकार में गुण में स्वास्थ्य गति मंद हो जाती तो यहां कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति को छोड़कर करने योग्य कर्म करें। कर्म में चार प्रकार होते हैं फलाशक्ति कर्मासक्ति आ कर्म आ आसक्ति अकर्ता आ आ सकते। इस प्रकार के कर्मों में जो दोष है किसी को कर्म करने की आदत पड़ जाती ये कर्म आ सकते हैं। किसी को कर्म त्याग करने की आदत पड़ जाती तो त्याग आ आसक्ति है कर्म त्याग आ आसक्ति वापिस क्या करना सब चला जा रहा है क्या धंधे दुकान पे जाना छोड़ के तो मरना है बैठे जाओ बैठे गए बैठ गए तो क्या कर्म तो छूटा नहीं फिर मन से कुछ चलता है ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम मान्यता की भी आसक्ति होती है एक पंडित जी मानते थे कि कर्म कांड करने सेवा बेवा करने के बाद शंख बजाना चाहिए और वैज्ञानिक तथ्य शंख बजाने से कुछ ऐसे से, ऐसे वाइब्रेशन है हट जाते हैं और वातावरण जरा सात्विक होता है ठीक है तो पंडित जी बजाते थे शंख तो शंख बजाते थे तो सामने कुम्हार का गधा था ना वो भी अपना हर बजा देता था <laughs> जैसे तुमने यहां देखा होगा कि शाम को छह बजे साढ़े छह बजे रसोड़े की घंटी बजती है ना घंट टन टन टन जो में बजते हैं। तो तो साहब को चालू कर देते हैं और सुबह दस साढ़े दस बजे जब भंडारे में प्रसाद लेने जाते साधक लोग तब जब घंटी बजाते हैं तब भी कुत्ते और बजाते हैं ऐसे ही उस शंख के नाद से गधा अपना नाद मिला देता था दिन तो भाई सबके बीच जाते हैं पंडित क्या हो जाएगा गधे के हो एक दिन वो गधे के दिन बीत गए गधा चल बसा पंडित ने शंख बजा लेकिन प्रति ध्वनि नहीं मिली <laughs> सहयोग नहीं मिला पंडित देखा आज मजा नहीं आयाद पर कर्म आशक्ति और सुनने की आसक्ति थी कह के अष्ट की आसक्ति कह के छायू खाने की आशक्ति कहते गिदरा खाने की आसक्ति लेकिन वो संत पुरुष के पास वो बात आई गई गुजरी रिली आई गई विनोद की बात आई गई सब चला गया हम लोगों के पास जो बात आती है ना गया हाँ मजा न गाल देना पर ठुमके हष्ट न था कर तो गिद <laughs> तो उड़ा आकाश में आकाश में इतना ऊंचा ऊंचा ऊंचा ऊंचा लेकिन अब उसकी आसक्ति कहाँ है की मरे हुए मांस पर वो जो टुकड़ो घूमती फिर सन्नाटे तीर जैसे गिरे ऐसे सिद्धि गिर रही बताओ क्या गगला श्री राम तो आसक्ति जो है इस आसक्ति को श्री कृष्ण भगाना चाहते हैं अनाशिता कर्म फलम कर्म के फल में तुम्हारी चित्तवृत्ति आश्रित न हो लेकिन कर्म के फल आते हैं जाते हैं जिस दृष्टा के आगे से कर्म के फल आते हैं और जाते हैं उसमें तुम्हारा प्रयोजन हो समझ लेना विनोद के साथ वेदांत समझ रहे हैं कर्म तुम्हारा निष्प्रयोजन भी नहीं हो तुम्हारे जीवन में पलायनवाद भी न हो तुम्हारे जीवन में अकर्मणता भी न हो तुम्हारे जीवन में फल की आसक्ति भी न हो कर्म हो कर्म के फल की इच्छा भी न हो और इच्छा के बिना कोई कर्म भी नहीं होता बिना इच्छा के तो महाराज तुम करवट भी नहीं बदलते हो जड़बू था के न जमन थाके डाभे डाभू थाके तो जमन था, के था के गया। तो पंडित ने बजाया नहीं हुई जांच की तो बोला क्यों गधा मर गया पंडित दयालु आदमी था कि रोज जो आदमी साथ देता है चार कदम भी जो संत के पीछे चलता है तो संत उसका मंगल चाहते है ये तो हम तो पंडित हूँ हमारे में और संत में कोई भेद नहीं है पंडित मान बैठा था मेरे में और संत में कोई भेद नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए पंडित था आदमी था क्या त्याग करूं करो हमारा साथ देने वाला और उनका शंक बजाता था और उस शंख के साथ वो अपना गदा शंख मिलाता था पंडित ने सोचा कि गुजर गया जब गुजर जाता है तो क्या दिया जाता है बाल दिए जाते पंडित मुंडन हो गए मुंडन के बाद शाम को कहीं दुकानदार के पास गए पंडित जी क्या हुआ गुरु महाराज आपको कोई बोले और तो कुछ नहीं हो शंख महाराज चले गए और दुकानदार ने समझाया शंख महाराज शायद पंडित क्या कोई गुरु होंगे पंडित है हमारे गुरु और गुरु के गुरु चले गए कोई दादा गुरु चले गए और हम बाल रखे थे पाप दुकानदार ने करा दिया अरे <laughs> दुकानदार ने कहा दो चार दिन बीते इतने में तो दुकानदार के जो ग्राहक थे बोले क्या हुआ बोले हमारे दादा गुरु चले गए शंख महाराज कोई सिपाही क्या हुआ बोले ऐसे ही दादा मारा चले तो दादाजे ने कहा दुकानदार से उधार उधार लेते हैं चलो जरा अपने उतरवाएंगे तो उनको ठीक रहेगा सिपाही ने करा सिपाही फिर दूसरा सिपाही चेपी रोग फैल गया <laughs> निदान गांव में तो। गर्मियों के दिन थे हमने देखा कि तीन प्रयोजन हो जाते मुंड मुंडाए तीन लाभ मुंड मुंडाए तीन लाभ मिठे सिर की खाज खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज <laughs> तो प्रयोजन तो है इनका धर्म के फल में आसक्ति तो नहीं है बाल में आसक्ति नहीं है मुंडा भी दिया अब प्रयोजन है क्या? किलो अच्छा कर लेकिन ये प्रयोजन कोई वास्तविक प्रयोजन नहीं है इसमें केवल नादानी और चेपी रोग देखा देखी प्रयोजन है श्री राम सही कथा तो है भाई भले बिते हैं गांव का के लोगों ने मुंडा मुंडा दिया दिया मुंडन का कार्यक्रम गया सिपाही जब अमलदार आया बाहर से पूछा सब क्या कर दिया। बोलो बड़े कोई गांव के पंडित थे और पंडित के कोई शंक महाराज स्वामी जी चले गए नाम बढ़ते गए टाइटल लगाते गए अफसर ने देखा कि जब पंडित के भी गुरु शंख महाराज स्वामी जी चले गए हैं तो कैसे गए क्या हुआ जरा जांच कर ली जाए ताकि उनके लिए हम शोक सभा तो आए मूल पुरुष के पास पंडित जी के पास बोले आपके जो गुरु जी मर गए शंख महाराज स्वामी तो हार्ट अटैक आया अथवा अजीर्ण हुआ या किसी ने कुछ कर दिया जैसे युग निर्माण वाले राम शर्मा को, को कोई लोग चाकू मार के चले गए हरिद्वार में हरिद्वार तो के लोकल अखबार में आया बाद में बात शांत कर दी गई दबा दी गई युग निर्माण वाले ने श्री राम शर्मा तो ऐसा घाट वाले ने मेरे को कहा कि मन में आई है अखबार में बात आई थी अभी जनवरी में उन्नीस 1984, त्यासी उन्नीस सौ होम ओम ओम तो क्रिया तो किया लेकिन उसमें तुम्हारा प्रयोजन क्या निष्प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और नश्वर प्रयोजन भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए तुम्हारा प्रयोजन तो होना चाहिए कि मनुष्य जन्म दो, दो करोड़ वर्ष के बाद मिला है तो उस मनुष्य जन्म में हम सीधे योग को नहीं उपलब्ध कर सकते हैं तो योग का बहिरंग साधन करें कर्म करें लेकिन फल की इच्छा न करें तो कर्म तो अशुद्ध कर्म भी कर लो बुरा व्यवहार कर लो कामना को प्रेरित करने वाले बोले हमारी इच्छा नहीं है दूसरे की इच्छा थी मेरी इच्छा तो नहीं थी उसने बलात्ते हमारा दुरुपयोग किया मेरी इच्छा नहीं है जिसने जैसा चला दिया चल दिए नहीं तुम्हारी इच्छा न होते वो भी शुभ कर्म में प्रवृत्ति करो और शुभ कर्म का फल जो है वो स्वर्ग आदि अथवा वावा आदि जब छोड़ देंगे तो अंत कर्ण शुद्ध होगा और शुद्ध अंत कर्ण में ध्यान जल्दी लगेगा और ध्यान से सन्यास प्रकट हो जाएगा श्री राम अनाश्रिता कर्मफलम कार्य कर्म करो तह करने योग्य कर्म कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं एक होते है नित्य कर्म दूसरे होते कर्म, कर्म। तीसरे होते नित्य कर्म क्या है कि सुबह उठना दातुन करना स्नान करना भूख लगी तो रोटी खाना शरीर के बाहर के मेल को धोने के लिए पानी का उपयोग करना कपड़ों को धोने के लिए साबुन का उपयोग करना दातुन को धोने के लिए मुंह को धोने के लिए दातुन का उपयोग करना ऐसे ही चित्त को धोने के लिए परमात्मा के नाम का उपयोग करना संध्या का उपयोग करना प्राणायाम का उपयोग करना जप का उपयोग करना अर्घ्य का उपयोग करना यह है नित्य कर्म कोई निमित्त कर्म होते हैं किसी निमित्त से अतिवृष्टि हुई अनावृष्टि हुई घर में किसी का जन्म हुआ किसी की मृत्यु हुई गांव में कोई महापुरुष आए अथवा कोई ऐसा वातावरण हो गया कि आतताई आ गए तो किसी निमित्त से दुर्जन आ गए अथवा सज्जन आ गए तो सज्जनों से सज्जनता का व्यवहार और दुर्जनों से बचने का व्यवहार ये निमित्त कर्म श्री किसी निमित्त से हो गया जैसे श्री कृष्ण का निमित्त था तो जब ऋषि मिलते हैं तो उनका आदर सत्कार करते हैं पतराए उठा लेते हैं उनके चरण धो लेते हैं और रावण मिल जाता है वो मिल जाता है कौन सा मिल जाता है, है नैमित्य कर्म फिर खाना खेलना कूदना ये उनका है नित्य कर्म फिर भी ये कर्म जिसमें हो रहे हैं वो मैं करता हूं ऐसी भ्रांति न लाए वह योगी है श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण सब छोड़ छाड़ के बुगले होके बैठ गए थे नहीं और मैंने ये किया मैंने यह किया ऐसा भी नहीं तो कर्म होते हैं प्रकृति में गीता में आया कि प्रकृति क्रियमाणानी गुण कर्माणी सर्वसाह अहंकार विमु आत्मा अहमिति मन ये सब कर्म प्रकृति में होते हैं अहंकार से विमुध होकर अपने को करता मानता है मूर्खात्मी तो जिस वक्त नित्य कर्म करने का मौका है वो नित्य कर लिए निमित्त करना का आया तो निमित्त कर लिए मिश्रित करने का मौका है मिश्रित कर लिए लेकिन अंदर से अपने कर्मों को देह के कर्मों को अपने में आरोपित न होने दे और कर्म जो हो गए उनके फल के द्वारा सुखी होने की इच्छा न रखे श्री राम डाल सोई जीरो सोयो चूरण हानी ठायो हर पुंज मिले स्वर्ग मिले ना बस मुस्कराना हमारा स्वभाव है ऊपर नीचे होना का स्वभाव है सेवा कर लेना हमारे हाथों का और पैरों का स्वभाव है शरीर का स्वभाव है मैं कभी कुछ नहीं करता मैं तो इन सबको सत्ता मात्र देने वाला असंग साक्षी दृष्टा शिव इस प्रकार की सन्यास की यदि दृष्टि रहती है तो योग से बुद्धि शुद्ध होती और सन्यास से बुद्धि तीक्षण होती है जो तीक्षण होता है वो आर पार चला जाता है यहाँ थोड़ा रखो तो नहीं लगेगा इतना भाला रखो तो थोड़ा जाएगा और भाला की तेज नोक रखो तो चमड़ी के पार पहुंच जाएगा ऐसे बुद्धि जब तीक्षण होती है तो इस लोक परलोक की गतिविधियों से पार होकर अपने लक्ष्य में बैठ सकती है श्रीरा तो जितने हैं जितने जितने दुख हैं वो प्रज्ञा की मंदता से होते हैं तो जप से ध्यान से प्राणायाम से सेम सेवा से प्रज्ञा का विकास होता है श्रीरा ऐसा नहीं है कि तुम सेवा न करोगे अथवा तुम जप न करोगे तो भगवान को कोई घाटा पड़ जाएगा तुम राम राम नहीं करोगे तो राम जी को घाटा पड़ जाएगा तुम कृष्ण कृष्ण नहीं करोगे तो कृष्ण को अथवा हो घाटा पड़ जाएगा नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो और कुछ करेंगे सजातीय प्रवृत्ति न होगी तो विजातीय प्रवृत्ति होगी सदकर्म नहीं होगा तो दुष्कर्म होगा तो अपनी चेष्टा आदमी त्यागेगा तो दूसरे की चेष्टा स्वीकार करेगा अत्यंत ऊंची अवस्था की कोई चेष्टा न हो न एकदम तन थिर मन थिर लेकिन थिर अवस्था के लिए शुरू में अवस्था तो ठीक है मक्खन रोटी हो है। है, है, तो हजम हो जाता बढ़िया है तो महेशी का मक्खन कैसे हजम होगा श्री राम मम्मी का पैपान तुम नहीं कर सकते हो जन्म लिया मम्मी का दूध हजम नहीं हो सकता है तो महेशी माना भैंस का मक्खन कैसे हजम होगा श्री राम ऐसे ही पहले निष्काम कर्म करके कर्म के फल की आसक्ति छोड़ के कर्म का आनंद तुम हजम नहीं कर सकते हो तो शुद्ध ब्रह्म का आनंद हजम नहीं होगा इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि आसक्ति को छोड़कर करने योग्य कर्म करो उन कर्मों में अपने अहंकार का पोषण न होना चाहिए उन कर्मों में शत्रु भाव नहीं होना चाहिए किसी शत्रु को मारने के लिए कर्म कर रहे हैं बोलते है भगवान उच भगवान बोले ऐसा नहीं कि भगवान अर्जुन के आगे बोले अथवा भगवान छठे अध्याय में बोले सातवें अध्याय में बोले आठवें अध्याय में बोले भगवान सतत बोलते रहते हैं लेकिन तभी हम सुन पाते हैं जब हम वैखरी और मध्यमा से हटकर परा में पोते हैं तो भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है और वैखरी मध्यमा में होते हैं तो अपनी वासना ही भगवान की वाणी मालूम होती है बोलते हैं कि आकाशवाणी होती आकाशवाणी होती आकाशवाणी का मतलब नहीं कि भूताकाश में कोई चला रहा है आकाशवाणी आकाशवाणी का मतलब है कि तुम्हारे चित्त में जब वासनाएं क्षीर होती हैं कर्म में आसक्ति नहीं होती कर्म में निष्प्रयोजनता नहीं होती कर्म केवल परमात्मा की प्रसन्नता आत्मानंद को पाने के लिए अथवा परमात्मा का हो जाने के लिए कर्म किए जाते हैं तो आकाशवाणी होती है क्या उचित है क्या अनुचित है तो भगवान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती जैसे सूर्य का नहीं दिखाई पड़ता शब्द तो आ रहा है लेकिन जन्म से जो बहरा उसको सुनाई नहीं पड़ता ऐसे जिसकी बुद्धि जड़ है उसको भगवान की अंदर प्रेरणा सुनाई नहीं पड़ती एक भगधरा भजन कर रहा था भजन करते करते उसको अंदर से आकाशवाणी हुई कि जाओ बेटा शादी कर लो संदेह हुआ की ये भगवान बोल रहे है कि क्या बोल रहे हैं गए महात्मा के पास उमर हो गई थी अठारह बीस साल विलासी बच्चों के बीच का अब थोड़े दिन से माला लेके बैठ गया था और माला छूट गया और ध्यान लग गया ध्यान कैसे लग गया आगे थोड़ी तंद्र उठा तो आकाशवाणी हुई बेटा भजन बेटा शादी कर लो महात्मा से जाके पूछा के, के गुरुजी मैं तो ध्यान भजन में बैठा था माला करते करते फिर ध्यान लग गया और ध्यान बाहर का घोड़ा तो बड़ा जबरा दिखता है मंदू की घोड़ा तो उस घोड़े से भी करोड़ गुना जबरा है और यदि तुम सु के स्वरूप में स्थिर हुए तो बाहर के घोड़ो से करोड़ गुना वो बारीक और छोटा भी है स्थिर होए का कबीर वालक को कल्पना न पावे को जो तन को मन को नयन को स्थिर कर सकता है अथवा तन मन और नयन को स्थिर करने के नियम को जो पालता है उसका था कोई कल्प नहीं सकता उसकी गरिमा कोई माप नहीं सकता और उस गरिमा को पहुंचने के लिए प्रारंभिक निष्काम कर्म करने से मन घोड़े के पैंगड़े में एक पैर आ जाता है दूसरा पैर उठाकर पृथ्वी से घोड़े के दूसरे पैंगड़े पर में डाल दिया जाता है। ऐसे ही निष्काम कर्मता योग का बहिरंग साधन है बहिरंग साधन जब पचने लगता है या जम होता है तो फिर अंतरंग साधन होने लगता है ऐसे शिशु को माँ का दूध अथवा शीशी का दूध पचने लगता है जक्षा उसकी प्रदीप होती है कुछ बढ़ता है तो मक्खन मिश्री भी पचा लेता है ध्यान मक्खन मिश्री है निष्काम कर्म पायपान है और संन्यास परिपक्व दशा है अग्नि का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं अग्नि को छूने वाला भी सन्यासी नहीं करम छोड़कर बैठा है वह भी सन्यासी नहीं कर्म में आ सकता है वह भी सन्यासी नहीं सब कुछ छोड़ के समाधि में बैठा है ये स्थिति भी कृष्ण को मंजूर नहीं समाधि छोड़कर सब में बिखर रहा है ये स्थिति भी कृष्ण को स्वीकार नहीं पत्नी में आसक्त होकर विकारों का शिकार बन रहा है यह भी श्री कृष्ण को मंजूर नहीं पत्नी रूपी स्त्री रूपी कामना रूपी अग्नि को छोड़कर कन्द्राओ में बैठा है वो भी स्थित नहीं श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं श्री कृष्ण तो कहते हैं करने योग्य कर्म कर्म चार प्रकार के होते हैं कर्म में चार प्रकार की आसक्ति होती है एक तो कर्म आसक्ति दूसरी फल आसक्ति तीसरी त्याग आसक्ति चौथी कर्म आसक्ति जैसे किसी को कर्म करने की आदत पड़ गई कर्म किए जा रहा है उद्देश्य कुछ नहीं ये कोई निष्काम कर्म नहीं है कोई लट्ठी से पानी कूट रहा है निष्प्रयोजन है कर्म में प्रयोजन होना चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं और प्रयोजन में खबरदारी होनी चाहिए कि हमारा प्रयोजन नश्वर है या शाश्वत है हमारा प्रयोजन मुक्ति है या बंधन है हमारा प्रयोजन परमात्मा है प्रयोजन राम है कि कामना है। है कामना इस बात की समझ के साथ जो कर्म कर्म वे तुम्हें कर्म, कर्मों से छुड़ा देते हैं। कांटे से कांटा निकलता है ऐसे ही कर्मों से कर्म कट जाते हैं अनाशा कर्म फलम कार्यम कर्म करो ती चोगी च न निराग निरी स मिटुर तम विदि पांडवा न संस्त संकल्पो योगी संकल्पों का त्याग वैसे देखा जाए तो सब अद्वितीय परमात्मा है सब एक पर्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है उस स्थिति को न समझने के कारण रथी और सारथी के रूप में भगवान रथी बनकर तुम्हारे जीवन के रथ को चला रहे हैं प्रेरणा दे रहे हैं प्रेरणा तब देते हैं जब कामनाओं से चित्त खाली होता है अहंकार से चित्त खाली होता है जितना जितना अहंकार और कामनाएं कम होती है उतना उतना परमात्मा प्रेरणा का स्वाद आता है जब से प्राणायाम से मौन से तुम्हारी कामनाएं कम होने लगती है वाणी का मौन के साथ साथ धीरे धीरे मन का मौन होने लगता है मन का मौन बड़ी ऊंची दशा है अच्छे अच्छे भले भले योगी इंद्रियों का मौन कर लेते हैं लेकिन मन का मौन नहीं हो पाता है कई लोग तो इंद्रियों का मौन भी नहीं कर सकते कर्म आ सकती है फल आसक्ति है की आसक्ति है इन आसक्तियों में अकर्ता भाव, तुणारी था, तुणारी था, तुणारी था, भाव था, था की आसक्ति कर्ता भाव की आसक्ति कर्म की आसक्ति फल की आसक्ति इन चार आसक्तियों में उलझ जाते हैं कृष्ण कहते हैं कि इन चारों में से एक भी आसक्ति तुम्हारे में ना हो दुष्कृत्य तो छोड़ देना ही चाहिए लेकिन सतकृत्य छोड़ने का मौका आए तो भी वो छूट जाए कृत्य मात्र छोड़कर तुम अपने आप में बैठने की क्षमता ले आओ तो समझो तुम सन्यासी हो तुम योगी हो गुफा में बैठने से ही तुम योगी नहीं हो कपड़े रंगने से ही तुम सन्यासी नहीं हो लेकिन तुम्हें अपने घर की खबर पड़ जाए तुम्हें अपने महिमा की गरिमा की खबर पड़ जाए जिस समय तुम उपयोग करना चाहो इंद्रियों का कर लो जिस समय मन का उपयोग करना चाहो कर लो बुद्धि का उपयोग करना चाहो कर लो पदार्थों का उपयोग करना चाहो कर लो और जिस समय ब्रेक लगाना चाहो तो लगा दो लेकिन ये चाह तुम्हारी शत्रु या मित्र भाव से प्रेरित न होने चाहिए ये चाह में तुम्हारे विकार न होने चाहिए इन चाहों में तुम्हारे काम न होना चाहिए इन चाहों के द्वारा तुम्हारा राम का पैगाम चमकना चाहिए इस श्लोक का अर्थ यदि समझ में आ जाए इस श्लोक की यदि गहराई का स्वाद आ जाए तो आप खुली आंख जनक कि नाही समाधि का अनुभव कर सकते हैं। खुली आंख समाधि तब तक नहीं लगती जब तक बंद आंख की समाधि का अभ्यास नहीं किया ध्यान सन्यास की यात्रा करता है ध्यान के द्वारा सन्यास की यात्रा तय होती है ध्यान में यदि सन्यास लक्ष्य नहीं है तो ध्यान में रुचि नहीं होगी लक्ष्य तो तुम्हारा सन्यास होना चाहिए सन्यास का अर्थ है कि इच्छाओं और वासनाओं का कर्तृत्व का न्यास करतापना भुक्तापने का न्यास जो करता है वो भोगता है और जो भोगता है वो सुखी दुखी है ऐसा कोई कर्म नहीं है जो निष्प्रयोजन हो कर्म के पीछे प्रयोजन है और तुम्हारा प्रयोजन सन्यास होना चाहिए। तुम्हारा प्रयोजन यदि सन्यास है तो तुम्हारा मनुष्य जन्म सार्थक है नादानुसंधान शब्दानु योग सुंदर है शब्द सुनते सुनते मन लीन हो जाता है लेकिन मन लीन होने का भी साक्षी होना जरूरी है ध्यान करते करते मन शांत हो जाता है, लेकिन शांति का भी साक्षी तुम हो कर्म करते करते इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती है मन विक्षिप्त हो जाता है विक्षिप्त होने के भी तुम साक्षी हो जाओ श्री कृष्ण बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं गौरांग का मित्र पांच वर्ष का था माँ ने कहा बेटा पड़ोस से अग्नि ले आ वो अग्नि लेने गया तो जीव गोस्वामी जी ने चिमटा उठाया अग्नि का बड़ा अंगारा लेकर उस बच्चे को कहते ले जा बर्तन तो नहीं हाथ में ले जा बच्चे ने चाहूं और देखा कोई कोई साधन नहीं ले जाने का बच्चे ने क्या करा कि राख उठा ली अपने हाथ पर रख दी और फिर हाथ लंबे के बोले इस पर धर दो ले गया माँ के पास वो सज्जन उसके पीछे पीछे गए देखा कि बच्चा कितना चतुर है अग्नि लेने को आया है अग्नि उठाने का कोई साधन नहीं तो राख धर दी हाथ पर और अंगारा लिए जा रहा है अंगारा हाथ में होते हुए भी आग के शेख से बचा है ये संसार के अंगारे को भी इसी तरह उठाकर किनारे लगा देगा ये बच्चा मां को को को कहा बेटा मेरे मेरे दे दे दो दो पुत्र तुम्हारा ऐसे कृष्ण कहते हैं कि विकारों के जो बाहर के अंगारे जैसे लेने की कला थी बच्चे में ऐसे ही तुम्हारे पास भीतर के विकारों को उठाने की कला हो तुम काम आए तो जल न जाओ क्रोध आए तो जल न जाओ लोग आए तो सुकर बिखर न जाओ तुम्हें कर्मों की राख लेकर उन पर इन विकारों को अपने यथास्थान पर रखकर भोजन बाजन बना के अपना जीवन की यात्रा तय करो इसी को बोलते अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोत अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोती राग नृणाक्र्य सन्यासी च योगी च न निराग नृचाक जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है कर्म के फल का परिणाम न चाहे कर्म के फल हमेशा होते हैं तो अशुभ कर्म तो न करे कर्म का फल जो स्वर्ग है या यश है या वह है उसकी भी जो इच्छा नहीं करता है तो हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है और ध्यान की क्षमता बढ़े तो अपने आप को जानने का सौभाग्य मिल जाता है कर्म करता है वह सन्यासी है तथा योगी है वस्त्र रंगनेश का नाम सन्यासी नहीं कर्म छोड़ने का नाम सन्यासी नहीं कर्म करते ही रहने का नाम सन्यासी नहीं लेकिन यथोचित कर्म करते हुए भी कर्म के फल की आसक्ति छोड़कर जो कर्म करता है वह सन्यासी है और वह योगी है जिसको सन्यास कहते हैं वही योगी है और जिसको योग कहते हैं वही सन्यासी है ये नाम दो मात्र हैं सन्यासी और योगी बाघ और कांटा दो नाम मात्र है रुपया एक ही है ऐसे ही लक्ष्य एक ही है सन्यास कह दो अथवा योग कह दो तो जनक सन्यासी है। योगी है। बड़े सन्यासी है, योगी है। पूरे सन्यासी हैं, हैं, हैं, हैं, योगी योगी योगी बड़े पूरे तो सन्यास और योग एक ही लक्ष्य का अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे साईं और आशाराम जी अथवा साईं और बाप जी तो एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं बाप जी और साई ऐसे ही सन्यास और योग एक ही चीज के दो नाम है तो जो सन्यासी है वही योगी है जो योगी है वही सन्यासी है घर बार छोड़ने का नाम सन्यास नहीं घर में गंदे रहने का नाम सन्यास नहीं अग्नि को न छूने का नाम सन्यास नहीं अग्नि में तपते रहने का नाम सन्यास नहीं अग्नि उठाए जा रहा है और अग्नि के शेख से पार है वह सन्यासी है वह जीवन मुक्त है एक सन्यासी बाबा अग्नि ताप रहे थे भक्त ने आकर कहा कि महाराज संयासी को तो अग्नि छूना अग्नि तापना मना है अग्नि का सानिध्य करना ही मना है तो बाबा जी कहते हैं कि पेट में जठरा है जीवा पर तेज तत्व है, है। तो बाहर जो अग्नि है, मैं तो इन दोनों अग्नियों का दृष्टा मैं इन दोनों अग्नियों का साक्षी असंग निरंजन आनंद स्वरूप हूँ भक्त चरणों पे गिर गया बाबा आप सन्यासी है वस्त्र भले आपके श्वेत है लेकिन आपका हृदय पूरा पूरा रंगा है ओम ओम ओम इसी बात को श्रीमद राज कहते हैं देह छता जेनी दशा वर्ते तो चरणमा हो वंदन। तो कहता है वे चाहते सब झोली भर ले निज आत्मा का दर्शन कर ले निज आत्मा का अपने आप को यदि रात ने महल बनाया था चारों तरफ खूब खबरदारी रखी कहीं जमदूत आ न जाए मौत आ न जाए खूब बंदश रख दी खिड़कियों को भी खूब बंद रखा महाराज खिड़कियां भी बंद करा दी एक ही दरवाजा रखा दूसरा मित्र साथी आया राजा देखता है कि हाँ ये महल बढ़िया है सुरक्षा का है मैं भी अपना ऐसा ही महल बनवा लूंगा फुटपाथ पे एक फकीर था मस्त राजा जब उसको अलविदा देने आया तो फकीर दोनों को देख रो रहा है धार्मिक राजा ने पूछा कि बाबा जी तुमको किसने सताया तुम क्यों रो रहे हो बाबा कहते हैं कि किसी ने सता है उस नहीं रो रहा हूँ महल में कुछ कमी रह गई है उसलिए रो रहा हूँ दोनों चकित थे क्योंकि दोनों उस महल से प्रभावित थे सब द्वार बंद थे बाबा ने कहा कि इस महल में एक कमी रह गई है सम्राटों ने पूछा क्या कमी रह गई कि एक द्वार रह गया है इससे मृत्यु आ सकती है घुस सकती है राजा अंदर बैठ कर ये द्वार भी फिट करा दे दोनों सम्राटों ने कहा ये द्वार बंद करने से हमारा जीवन ही जी नहीं सकते ये तो मृत्यु आ जाएगी बोले जब मृत्यु आ जाएगी इस द्वार से तो फिर और द्वार बंद क्यों किए और द्वार भी खोल दो सारे द्वार खोलने के लिए आमंत्रण दो मौत के लिए नितान्त तैयार रहो यही जीने का तरीका है प्रयोग फिरोगे द्वार बंद करते मौत से बचने का प्रयोग ही मौत ले आएगा मौत से बचने के लिए यदि द्वार बंद कर दिया तो उसी समय मौत हो जाएगी ऐसे जब तुम्हारा शरीर छोड़ने का मौका है तो तैयार दन छोड़ने का मौका है तो तैयार काम छोड़ने का मौका है तो तैयार कर्म फल छोड़ने का मौका है तो तैयार आश्रम छोड़ने का मौका है तो तैयार घर छोड़ने का मौका है तो तैयार अटका जोगी फटका छाला जतका जाला तित खाला ऐसा जब जीवन हो तो ये जीवन मुक्त दशा होती है ओम ओम ओम ये पक्की पहाड़ी भाषा है एक बार नैनीताल छोड़ने का मौका है स्वामी जी भी दर्शन छोड़कर सानिध्य छोड़कर जाना तो अच्छा नहीं लगता था लेकिन आज्ञा थी जाओ जाओ तो जो तो माली दौड़ता है क्या? क्या मैं क्या, जी क्या गया? जा रहा देखा कि रहे, बाइक तो तुमको दुख नहीं नहीं होता, चेहरा नहीं उतरता। तो बड़े भाई ने उसको पटका अटका जोगी पटका छाला जित का जाला तित का खाला जहां गया खा लिया जहा जहा रह लिया तो तुम्हारा जीवन किसी देश विशेष में किसी वस्तु विशेष में किसी परिस्थिति विशेष में किसी कर्म विशेष में चिपकना नहीं चाहिए यह है कर्म की कुशलता कर्म तो करो कुशल कौन है आदमी कि कोयले के खान में जाए और दाग न लगे ऐसे कर्म के मैदान में रहते हुए कर्म में आसक्ति न हो ये कर्म कुशल है योग होगा कर्म सुकौशल कर्म की कुशलता ये कि उन्हीं कर्मों से तुम्हारे कर्म कट जाए कांटा की कुशलता यही है कि चुभा हुआ कांटा निकल जाए नहीं तो बेवकूफी एक ऐसा आदमी है जो बैठा है कांटा दर्द कर रहा है पीड़ा कर रहा है तुम बोले क्या करें? एक कांटा चुभा दूसरा चुभाने की क्या जरूरत है बैठे रहो पीड़ा नहीं जाए दूसरा आदमी है कांटा चुभा रहा है लेकिन चुभा रहा है की वो चुभा हुआ कांटा भीतर जा रहा है और अलग अलग छेद हो रहे अब तीसरा एक ऐसा है कि कांटा चुभा है और दूसरा कांटा लेकर ऐसे ढंग से चुभाता है कि चुभा हुआ कांटा बाहर आ जाता है इसी को बोलते कर्म योगी चन्यासी चय नीराग निर्य न चाक्र यम समितिग तम विदि पांडवा न, तो तो न, न कल्पो यो सन्कलो कशन न सन्स्तसको योगी भवति यम कस्नासमिप्रहु योग विधि यम यतिर प्राहु तो संकल्पों का त्याग किए बिना हे अर्जुन जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता भगवदगीता छठे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है तो संकल्पों का त्याग करना ये परम दशा है ये ऊंची दशा है भगवान का दर्शन हो गया लेकिन संकल्पों का त्याग नहीं किया तो मजूरी बाकी रह गई कृष्ण का दर्शन किया लेकिन संकल्पों का त्याग नहीं किया तो गड़बड़ है राम का रहमान का अल्लामिया का दर्शन हो गया लेकिन संकल्पों का त्याग नहीं हो तो गड़बड़ है तुम सब कुछ पढ़ लिए लेकिन संकल्पों का त्याग नहीं हुआ तो तुम्हारी तुम अनपढ़ हो अंगूठे छाप हो और संकल्पों का त्याग हो गया तो तुम जो बोलते हो वेद बोलते हैं हमी सांग तो वेद सांगते हमी बोल तो वेद बोलते है मोहम्मद साहब अनपढ़ थे सुबह के समय स्नान करके चले गए किसी पर्वत पर आए घर लौटे तो शरीर का था थन थन थन थन थन थन थन थन थन मोहम्मद साहब 26 साल के थे और उनकी बीबी साहब 40 साल की थी 14 चौदह उन्होंने ज्यादा देखी थी मोहम्मद ने कहा कि शरीर का है थनगनाहट हो रही है ले चौधरी रजाइया ले घर में जो कुछ रजाई थी अड़ोस पड़ोसी जो मिली वो सब डाल दी फिर भी मोहम्मद साहब कांप रहे खैर पत्नी ने चौदह दि, दिवालियां ज्यादा देखी थी दे समझदार थी उसने कहा कि प्रतिदेव ये आपके शरीर तो थन थन थन थन कर रहा है चेहरे पे बड़ी कुछ दिव्यता दिखाई दे रही है ये बुखार कोई संसारी बुखार नहीं है ये कुछ अलौकिक बुखार है तब बुखार मिटाने का बुखार आया ऐसा कुछ लगता है बताओ क्या हो गया आपको मोहम्मद कहते कि मैं चला गया पर्वत मैंने प्रार्थना की मेरे मालिक तू मुझ पर रहमत कर मैं तुझे खोज नहीं सकता मैं तुझे जान नहीं सकता मैं तुझे पा नहीं सकता मैं तुझे नहीं पकड़ सकता लेकिन तू तो मुझे पकड़ सकता है। नहीं सकता हूं लेकिन तू तो मुझे खोज सकता है मेरे रहमत के दाता तू रहमत कर दे ऐसे करते करते मेरा हृदय पिघल गया पिघल गया और कुछ थन थनाट होने लगी भारत के योगी कहते हैं कि कुंडलनी जागृत हुई प्राण शक्ति जागी आकाशवाणी हुई चित्ताकाश में आकाशवाणी हुई मोहम्मद कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि मोहम्मद कुछ बोल मैंने कहा कि मेरे मालिक मैं अनपढ़ क्या बोलूं फिर आकाशवाणी मोहम्मद कुछ लिख हे खुदा ताला मैं अनपढ़ अंगूठे छाप क्या लिखूं और होने लगा बस जो इलाज किया त्यू मर्ज बढ़ता गया और ये मर्ज से आ गया हूँ बाहर से तो मर्ज लगता है भीतर बड़ा आनंद और शांति आ रही है ये प्राण शक्ति जागी उस जमाने में इतना योग का साधन माई के नहीं थी ऐसे योगी सुलभ नहीं थे ये कुंडली शक्ति जागृत हुई अनपढ़ मोहम्मद बाद में जो बोले हैं, वो शास्त्र बन गया है कल यात्रा में आते समय किसी बस क्लास के पैसेंजरों ने कहा स्वामी जी आप रहते हैं कहा आपको दर्शन करके हमको ये हुआ वो हुआ। अब हम आपके आश्रम में आएंगे मैं क्या संभाल कर आना बच कर आना जरा खतरनाक जगह है तो एकदम जरा सीरियस हो गए फिर बोला क्यों स्वामी जी मैं क्या एक बार जो आता है ना फिर वो आ, और पूछो क्यों बोले आप बताइए स्वामी में क्या एक बार आता है तो वहां लेक्चरबाजी कम होती है लेकिन अंदर जो सोई हुई जीवन शक्ति है ना जीवन शक्ति जितने कमजोर है उतने रोग तन और मन के घेर लेते हैं वहाँ जीवन शक्ति जागृत करने के प्रयोग होते हैं और एक इतवार को पहले इतवार को आ जाते और हो गया असर तो हो जाता नहीं तो दूसरे इतवार को दूसरे को नहीं हुआ तो तीसरे को ही जाता है क्योंकि अकेले में आप बैठो तो दस इतवार भी नहीं हो सकता दस दिन करो तो भी नहीं होता मैंने उनको दृष्टांत दिया कि दस तम्बूरे सास बजाओ तो दस तंबूरों का साथ साथ्वनि ग्यारहवा तम्बूरा जो पड़ा है उस पर भी असर होने लगेगी उसकी तारें भी हिलने लगती है ऐसे हजार हजार तम्बूरे बजते हैं तो नया तम्बूरा भी बजने लगता है <laughs> तो जो नया नया आ जाता है और बहुत पाप कर्म नहीं है बहुत मूर्ख नहीं है ध्यान किया शांति किया या एकांत की, एक की जिसके जीवन में थोड़ी बहुत भी कीमत है वो तम्बूरा आके बैठ भी जाए तो फिर धीरे धीरे और धनगनाथ के साथ उसका भी हरिओम हरिओम हरिओम चालू हो जाता है और यही कृपा रामकृष्ण ने एक बार नरेंद्र पर की थी और नरेंद्र लिखते हैं कि मैंने कई बार अपने को बचाया कि अब नहीं जाऊंगा न जाने क्या हो गया है लेकिन भाइयों वो स्वाद ऐसा है कि बार बार मुझे खींच के दक्षिणेश्वर ले जाता है तो एक बार इतवार जैसे नरेंद्र खींचकर बार बार दक्षिणेश्वर गए ऐसे तुम अहमदाबाद से खींच कर बार बार मोटेरा हो गए उसका आना उन पैसेंजरों की श्रद्धा कैसे हो गई रात भर तो हम चुपचाप थे सुबह को हमारी ट्रेन आ रही थी अजमेर से अब ये कहानी बड़ी मजेदार है है कहानी इस कहानी को हरिद्वार से जब लौटे थे तो क्या क्या बीच में हुआ और बाबा जी के साथ क्या क्या बात हुई वो रिशेष के बाद करना उचित होगा ओम ओम जय जय जय जय ब्रह्मदशा है संकल्प जीव दशा है और संकल्प में सत्वगुण है तो देवदा रज गुण है तो मानव आतम गुण है तो दानव तो जितना जितना चित्त शुद्ध होता है उतना उतना वृत्तियां शांत होती है सारा जगत का भोग और तूफान सारी दौड़ धूप तुम्हारी वृत्ति को आनंदित करने के लिए है कोई दृश्य देखकर वृत्ति को खुश करता है कोई शब्द सुनकर कभी कुछ करके लेकिन वृत्ति सदा एक जैसी रहती नहीं इसीलिए जगत का भोगी शांत नहीं रह पाता कृष्ण कहते संतुष्टम सततम योगी योगी सतत संतुष्ट रहता है यत आत्मा दृढ़ निश्चय जो यत आत्मा है और दृढ़ निश्चय है ध्यान भजन में अथवा अच्छे रास्ते चलोगे ना तो मन हमेशा अभाव में जीता है जो चीज नहीं है उसकी कामना करता है और आ गई तो वहां रुकता नहीं दूसरी कामना में चला जाएगा मन सदा अभाव में जीता है जो अवस्था अप्राप्त है उसकी इच्छा करता है जो वस्तु नहीं मिली उसकी इच्छा करेगा और मिल गई तो वहां से तुरंत भाग जाएगा ऐसे अनंत शक्तियों का था हमारा क्षीण कर रहा है पदार्थ की इच्छा हुई उसके अनुसार भागा दौड़ी की कश्मीर जाने की इच्छा हुई रिजर्वेशन कराया ये वो करा और वहां पहुंचे तो वापस अमेरिका जाने की इच्छा हुई वीजा करे ये करा वो करा गए गए ठंड लग रही है टिकट लाइ पाछा जवानी टिकट लाओ ये मन का स्वभाव क्योंकि मन उस परमात्मा की सत्ता से जैसे सरोवर के ऊपर से लहरिया चलती हैं, ऐसे उस आत्मा सत्ता से तरंगे चलती हैं। उसको बोलते मन तो तरंग कहीं टिकती नहीं पानी में लीन हुए सिवाय उसका मूल तो पानी है ना तरंग का ऐसे ही जीवात्मा का मूल है तो परमात्मा तो परमात्मा में जब तक एक टिका नहीं तब तक एक को पकड़ेगा पकड़ा ही नहीं तो फिर उसको छोड़ेगा फिर दूसरे की तरफ बच्चे को समझाना और मन को समझाना मन भी एक बच्चा है बच्चे को समझाने की युक्ति आ जाए तो आसान है नहीं तो बच्चे को समझाते समझाते नाक में दम आ जाता है अकबर बीरबल का चुटका है बीरबल राज्य में देर से आया सभा में अकबर ने पूछा क्यों देर हो गई खास आदमी होकर इतना लेट महाराज खास आदमी का खास बच्चा परेशान कर रहा था मेरा जो खास बच्चा था ना नन्ना खास हो जाता है नन्ने में मन टेक जाता है जाना तो वो परेशान कर रहा था बच्चे को जरा रिझा रहा था बोले बच्चे को रिझाने में देर बोले महाराज आपको क्या पता बच्चे को रिजाने में तो बड़ा समय लग जाता है बच्चे को रिजाने में क्या जो मांगे दे दिया बस रिज गया महाराज बच्चे की मांग अध्यक्ष है जो नहीं होता है उसको जो असंभव होता है उसको बोलता है संभव करो और जो संभव होता है उसको बोला ही ना खाते <laughs> बच्चे का हाल मैंने कहा के ऐसी क्या बात है बोले हजूर में बच्चा बन जाता हूँ आप पिताजी बन जाओ रिजादो बोले अच्छा ठीक है बाबा हम के बटला दे दिया ले आओ लाके खड़ा कर दिया बोले हाथी दातवा हाथी तो वापस गया हा। बोले रोया बोले रोया क्या बाबा देगड़ी खे देगड़ी तो देख मंगा कर बोले ले, फिर रोया बोले क्या कहे कि हाथी देगड़े में डाल दो अगर <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> बोलता हाथी कैसे देगड़े में बोले ना में बोले डालो था हाथी देगड़े में ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी हाथी संसार रूपी देगड़े में नहीं जाएगा फिर भी जाएगा कैसे जाएगा कि बीरबल बोलते हैं कि देखो तुम बाप बनकर भी बेटे को नहीं रिजा सके युक्ति चाहिए अब मैं बाप बनता हूँ तुम बेटे किसी सीट पर बैठी है महाराज अकबर ने कहा ठीक है अब मैं भी वही करूंगा हाथी देगड़े में मैं भी <laughs> बोले कुछ भी डलवाऊ हाथी कह डाल उलवा दो तो, जो चाहो डलवा दो तो बेगड़े अकबर बाबा ही बीरबल बोला छा खपे पुट बोले बाबा बेगड़ो खेला रख दो बोले बाबा ही खे के हाथी खपे खिलौनो के चार हाथी लाके रख दिए बोले <laughs> बेगड़े में चार ही अंदर अंदर चार ही दे दर। <laughs> तो, तो फटाफट काम हो जाता है और नहीं तो चलती रहती गाड़ी युक्ति से मुक्ति होती है तो मन भी एक बच्चा है और अनाव का सोचा है, शनाप का करता तुम्हारे में कर्म करने की कुशलता आ गई तुम्हारे को मन को मोड़ने की अटकल आ गई तुम्हें मन को प्रसन्न करने की अटकल आ गई मन को शांत करने की कला आ गई तो जैसे बीरबल ने अकबर को चुप करा दी ऐसे तुम भी मन रूपी अकबर को चुप करा सकते हो नानक बोलते चुपा चुप न हो लाए रहा तार बुख्या भुख न उतरे तो कैसे चुपा चुप होए हो कि इन बाहर चीजों से वो तुम्हारा मन रूपी बच्चा चुप नहीं होगा <markets> तो उनको ऐसा करो मन को कि आत्मानंद रूपी देगड़े में जगत रूपी खिलो ने डालना चाहो तो डाल दो और निकालना चाहो तो निकाल दो अब कथा का, का तो श्लोक का तो कार्यक्रम पूरा हो गया सुबह से चला था अब एक छोटी सी यात्रा बता रहा हूँ नौ दिन की यात्रा जो थी ना यहाँ से गए महाराज फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे वो केले उनमें से दो मिनट तो सब, सब नहीं कहते। तो उनके भगत भी देखते रहे घाट वाले भी देखते रहे <laughs> अरे जो आप भीतर से प्रसन्न हुआ उसके लिए सब कर्म विनोद मात्र सारे कर्म विनोद मात्र खैर ये तो एक विनोद का नमूना बताया आपको हम रवाना हो गए हम मना आश्रम मैं रवाना कभी नहीं होता हम्म रवानी हुई दिल्ली पहुंचे दिल्ली से फिर दिल्ली महल में आए अजमेर पहुंचा तो भगत बोलता है की वो अजमेर वालों का बाहर में ही दुकान है जरा बोल के आऊ साई जी जा रहे हैं अहमदाबाद मैं में ठहरती बीस मिनट तो ऐसे ही वापरो फिर पांच मिनट रहे तब जाओ आज पांच साढ़े पांच मिनट रहे होंगे और भगत भागा बाहर कि जी दिल्ली से हरिद्वार से अहमदाबाद जा रहे जय जय तो भागा आया वो उतरो उतरो उतरो मैं गया तभी तो मैंने पांच मिनट में बुलाया <laughs> जैसे तैसे थोड़े हैं युक्ति से काम होता है है है मैं कुछ ना ना। वापस फोन ठीक ठीक जा नहीं तो बीस मिनट से खपाते पांच मिनट में जान छूट गयी महाराज गाड़ी चले और आई बिहार तो तीन मिनट रहता है दिल्ली में टिकता है वहां तो ढाई मिनट तो स्टेशन मास्टर को खोजने में लगा डिब्बा और फिर देखा दाढ़ी वाला बोले आप स्वामी जी, जी हैं मैं जी हाँ। बोले आप यहाँ उतर जाइए मैं बोले स्वामी जी फोन आया अजमेर से तो आपके पीछे पीछे भगत लोग आ रहे हैं गाड़ी लेके आपको लाने के लिए मैं, मैं, मैं अजमेर नहीं उतरा था यूँ क्यों बोले वो, आप कृपा कर उतर जाइए आधा मिनट तो था मैं अच्छा अच्छा था इतने में तो गाड़ी चलेंगे देख लो महाराज गाड़ी छ छ पैसा बब पायु छ छ पैसा बब बु छ छ पैसा बब ब छ छ पैसा बब पैसा पायु पैसा कटो पैसा पैसा चढ़ाई आती ना तो बोलते पैसा कटो पैसा कटो पैसा कटो चलती रही गाड़ी अपनी और फिर तेजी से चलती तो सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सोम सो हम सोम सोम सोम बोलती है तो ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती इतने सहद्रा में उनका फोन लेकिन वो मेरे को ढूंढ नहीं पाया और अपने भी मजे से बैठे रहे गाड़ी सहंद्रा से रवाना इतने में आगे सो ढाई तीन मिनट रुकती है तीन मिनट रुकती है तो मा, रेलवे मास्टर घूमता घाम माथर उनको भी बेचारे को लाइन वाइन देना है सब करना है ये टेलीफोन पांच पड़े हैं जपाकशी करके और खोज लिया उसने धा वाले बाबा बस क्लास में बोले तो स्वामी जी आप उधर जाइए हमें क्या क्यों बोले वो अजमेर से गाड़ी चली है और व्यावर आई आप व्यावर नहीं मिले फिर उन्होंने फोन किया और आप यदि यहाँ मेरी विनती नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर वो तो गाड़ी तो चले चले मारवाड़ तक वो लोग पीछा करेंगे बिचारों को मारवाड़ आना पड़ेगा तो बोलती मैं चलती हूँ <laughs> गाड़ी चल रही है जल्दी जल्दी सामान उतार दिया महाराज उतर गए सोजतरो अहमदाबाद की थी उतर गए सोजत बाद में वो कार आई और गए जाहिर सत्संग करो करो नहीं एक दिन रहे और फिर आए तो बंदे जी मन में हिखड़ी भगवान के मन में बे हमारा तो कार्यक्रम था अहमदाबाद से टिकेरली दिल्ली से लिए अहमदाबाद आए अब फिर अजमेर नहीं रुके ब्यावर नहीं रुके फिर भी सेंधरा उतरना पड़ा और अजमेर जाना पड़ा और वहां का खाना पड़ा पीना पड़ा रहना पड़ा सोना पड़ा साफ करना पड़ा ठीक है कि नहीं हम्म अब रोरो के करो तो तुम्हारी मर्जी हाँ सस के करो तुम्हारी मर्जी योगी बोलता है कि चलो प्रारब्ध होगा भक्त कर्मी बोलता है कि प्रारब्ध होगा अन्न होगा योगी बोलता है कि उनका संकल्प होगा ज्ञानी बोलता है प्रकृति में होगा जीवन मुक्त बोलता है न हुआ है न होगा ये सब खेल मात्र था दृष्टि तुम चाहे जो लगा दो लेकिन जिस समय जहां होता है होता है तो बताओ स्वामी जी क्या होगा प्रारब्ध था अंजल का या भगवान ने ऐसा करा ये कैसा हुआ होगा बताओ तुम अंजल का प्रारब्ध था कि भगवान ने करा की वो टेस्ट मास्टर ने करा तब हुआ बुध इसे आपके आपके जीवन के कर्मों की जाल खुल जाएगी कैसे हुआ बताओ घटना तीन प्रकार से घटती है प्रारब्ध प्राकृतिक ईश्वर संकल्प अपना संकल्प ईश्वर संकल्प अच्छा है और अपना संकल्प तीव्र है तो उसके अनुसार होगा प्रारब्ध का कुछ है अपना संकल्प तीव्र है तो प्रारब्ध को लाट मार देगा प्रारब्ध तीव्र है और अपना संकल्प कमजोर है तो ये कर देगा। अब क्या है कि महाराज हरिद्वार से तो चले अहमदाबाद के लिए क्यों चले कि अहमदाबाद वाले बहुत थे उनके संकल्प थे कि को बाबा जाएंगे, नहीं आएंगे तो यहाँ बहुत संकल्प थे। फिर वहां एक था अजमेर वाले कुछ गिने गिने तो चल पड़े चल पड़े फिर भी उनके संकल्पों ने तीव्रता ले ली और यहाँ के संकल्पों ने कहा स्वामी जाएंगे तो इतवार को ही आएंगे जयराम जी के शनिवार को आएंगे उसके पहले तो एक दिन की गैप थी और उनके संकल्प में जोर पड़ा के स्वामी जी को तो इतवार को जाना है एक दो दिन अपने लाभ लो न कुछ भी हो जाए उम्, उम्, उम्, उम्, करते भगाई और हमारा कोई संकल्प नहीं था कि इधर जाना है उधर जाना है तो नशो जिन नाम जो पीतो कहा आएगा ना कि, आए कि हेते जो होते जो प्या खा सब भूमि गोपाल कीरली खुले रोटी राजे पकड़ी न होते हल भाई होता। लो तो लो वहा तो गए लेकिन वहां उनको रोकने के विचार आ रहे थे लेकिन अंदर उनके संकल्प में तीव्रता नहीं आ रही थी बोले स्वामी जी तो मानेंगे नहीं और वहां इतवार हमने देखा वहां बहुत लोग हैं लेकिन सही रही पो ना सही तो मानों ला अच्छा के लाभ ना मर के बारे में सब मानू लाभ देखेंगे एक दिन सुबह उतरे दूसरे दिन रात को बैठ गई गाड़ी चली फिर सुबह को गाड़ी चली चलते चलते चलते चलते आबू रूढ़ आ गया हम तो जग के बैठ गए प्रभात को मैसाना आया तो हमारे डिब्बे के पीछे चार पांच डिब्बे पीछे हमारे मन आशा के यात्रा के डिब्बे हमारे मना समझ लेना हमारा हमारा ऐसे तुम भी याद रखना जैसे तुम दूसरे को दूसरा शरीर देखते हो ऐसे अपने शरीर को देखो जैसे दूसरे के शरीर को मानते हो जानते हो ऐसे अपने शरीर को मानो जाना तो मुक्ति मुट्ठी में आ जाएगी निदान वो चार पांच डिब्बे पीछे वो मारवाड़ के कुछ लोग बैठे थे एक माई थी उसकी नणन थी उसका ससुरा था उसका पति था उसको माई को प्रसूति की पीड़ा हो रही थी तो माई ने कहा पति को कि मने पाती क्योंकि मैंने अट्ठे से उतार उन्न तो गणेश सोनी रहे पेलो सोनो रहे कोई कोई नहीं ये घटित घटना कह रहा हूं कल सुबह साढ़े आठ बजे की कहानी है महाराज महसाना से तो गाड़ी चली लेकिन अम्बलियान स्टेशन आते ही छोकर संसार में आ गया चालू रेल में प्रसूति हो गई प्रसूति हो गया अम्बलियासन स्टेशन से जो गाड़ी चले तो बच्चे का जन्म हो गया तो लोगों ने हो कर दिया अंदर खींचा जंजीर तो गाड़ी चल चलकर रुकी थोड़ी देर पांच दस मिनट तो हम बैठे रहे फिर देखा क्या बात है बोले छोकरा गिरा है छोकरा कैसे गिरा मदद करने जाना चाहिए हमने सोचा किसी को चोट लगा होगा कुछ चुना पुणा हम कुछ करके उसको ठीक फिर पता चला कि वो, वो हुई है तो मैं क्या, क्या आया बोलो पता नहीं बाबला आया कि बिबली आया लेकिन आया जरूर है मैं क्या तो बाबला ही आया है नाम रख दो उसका रेल कुमार <laughs> लोगों ने कहा स्वामी जी कुमारी आई होगी तो मैं क्या तुम देख के आओ देख के आए तो वर्षों में कुमार था तो अजमेर वालों ने प्रसाद प्रसाद दिया लड्डू थे पेड़े थे और हमारे को भी आ गई लहर आशाराम को आ गई लहर तो पेड़े और लड्डू का का उठाया फूलों के तो खूब थे मालाएं चढ़ी थी अजमेर में ट्रेन में दो मालाएं ले ली और हम तो निकले रेल कुमार की जाये हो और हजारों लोग नारे लगाए वो दृश्य देखने जैसा दृश्य था चादर ओढ़ी हुई थी रेल तो रेल कुमार की जाए तो रेल कुमार डिब्बे में स्वामी जी बस बराब बढ़िया जी, जी देखो, देखो, देखो। मैं दिल में सोचा स्वामी जी तो दिखता नहीं स्वामी जी का शरीर दिखता है तो भी मजा आता है यदि स्वामी जी दिख जाए तो तुम स्वामी जी हो जाओ ये तो स्वामी का शरीर दिखता है स्वामी दिख जाए तो तुम स्वामी हो जाओ दिल की बात दिल में ही रखी उनको नहीं कही तुमको कह दी महाराज फिर सोचा कि प्रसुति सुतक दिखना नहीं जो रेल चाहिए और, और फिर दरवाजे खिड़की में तो जाली होती है कांच उठा के और पेड़े दी किसी को आधा पेड़ा किसी को चौथाई किसी को लड्डू किसी को कुछ हो इतने में कुछ लोग तो लेके वहीं खा रहे थे कुछ लोग लेके भागे अपने अपने डिब्बों में तो इंजन के साथ डिब्बा लेगा था वहां वो एक आदमी पेड़ा और ले गया कि वो छोकरा का जन्म हुआ है और एक ऐसा बाबा है कि वो लड्डू और पेड़ और फूल हार लेके और बांट रहा है लो ये खा। रेल कुमार के हो बधाई खा लो मिठाई ले बधाई खा लो मिठाई <laughs> मैं अपनी यात्रा बता रहा हूँ आशा अपनी यात्रा बता रहे हैं और तो जो रेल में भी सबका वातावरण जो है ना मूड जो है ना आनंदित हो गया उसमें एक बोले एक बाबा जी एक लड़के का जन्म हुआ और बाबा जी पेड़ा बांट रहे हैं उन्होंने सोचा की ये बाबा हो ना हो मोटेरा वाला बाबा के सिवा दूसरे का काम नहीं है भैया तो गया तो तू तो बता तुम क्या सोच रखे तये तो है यात्रा की बात बताइए जिसके मन में परमात्मा को पाने की इच्छा है अथवा तो जो परमात्मा को प्यार कर सकता है वो परमात्मा की मखलूक को भी प्यार कर सकता है तुम्हारे चित्त में तुम्हारा मन रूपी बच्चा जब युक्ति से शांत होने लगता है जगत के सब शत्रु मर गए सब शत्रुओं को चुप करा दिया लेकिन मन चुप नहीं किया तो आपके शत्रु सब जिंदे मन, मन को चुप कराने का अटकल आ गई तो सारी दुनिया के लोग भले तुम्हारे लिए कुछ का कुछ बोलते रहे जरूरी नहीं कि सब लोग प्रशंसा करें जरूरी नहीं कि सब लोग निंदा करें जरूरी नहीं कि सब लोग सेवा करें कोई जुतियां उछाले कोई फूल पसारे लेकिन